उस नदी के साथ जो गंगा जी का संगम हुआ वह बड़ा ही पवित्र एवं कल्याणकारक है इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर जगन्मय भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उनसे इंद्र ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया अतः इंद्रम गाम विन्दयत इस व्युत्पत्ति के अनुसार भगवान वहां गोविंद के नाम से विख्यात हुए क्योंकि इंद्र ने उनसे त्रिलोकमई गौ प्राप्त की थी देवगुरु बृहस्पति ने जहां इंद्र के राज्य की स्थिरता के लिए महादेव जी का स्तवन किया वहां वे सिद्धेश्वर नाम से नमास करते हैं सिद्धेश्वर नामक शिवलिंग की संपूर्ण देवता भी पूजा करते हैं तब से वह तीर्थ गोविंद तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ वही मंगला संगम पूर्ण तीर्थ इंद्र तीर्थ और वारहस्पति तीर्थ भी हैं उन तीर्थों में जो स्नान दान अथवा किंचन मात्र भी पूर्ण का उपार्जन किया जाता है वह सब अक्षय होता है वहां का श्राद्ध पितरों को अत्यंत है जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थ के महात्म को सुनता पढ़ता और स्मरण करता है उसको खोए हुए राज्य की प्राप्ति होती है नारद वहां गौतमी के दोनों तट पर 35000 तीर्थ रहते हैं जो सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं श्री राम तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे वे इंद्र के ही भांति बलवान बुद्धिमान और शूरवीर थे तथा बल की भांति अपने पिता পিতামहों के राज्य का पालन करते थे महाराज दशरथ के तीन रानियां थीं कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी वे तीनों कुलिन सौभाग्यशालीनी रूपवती और सुलक्षणा थीं राजा दशरथ जब अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे उस समय देश में न रोग थे न मानसिक चिंताएं न तो अनावृष्टि होती थी और न अकाल ही पड़ता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों को और चारों आश्रमों को भी पृथक-पृथक बड़ा सुख मिलता था एक समय की बात है देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया ना तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और ना दैत्यों और दानवों की ही। वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा इस बीच में आकाशवाणी हुई राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजयी होंगे दूसरे नहीं यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुंचे और राजा से बोले महाराज देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए वहां यह आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे उस पक्ष की जीत होगी अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए जिससे देवता विजयी हों वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा वायुदेव आप सुख पूर्वक पधारें मैं अवश्य चलूंगा वायु के चले जाने पर दैत्यगण राजा के पास आए और बोले भगवन हमारी सहायता कीजिए महाराज विजय आप पर ही अवलंबित है अतः आप दैत्यराज की सहायता करें राजा बोले वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन दे दिया है अतः दैत्य और दानव लौट जाएं राजा दशरथ ने वैसा ही किया स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों दानवों तथा राक्षसों के साथ लोहा लिया उस समय नमुच के भाइयों ने देवताओं के देखते-देखते तीखे बाण मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे थे उन्हें धुरी टूटने का पता ना चला नारद उस युद्ध में रानी कैकेयी भी राजा के पास ही बैठी थीं उसे रथ की अवस्था का पता लग गया परंतु उसने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी धुरी टूटी देख उसने उसकी जगह अपना हाथ ही लगा दिया यह बड़ा अद्भुत कार्य था रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ से थामे हुए रथ के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति ले वे पुनः अयोध्या लौट आए आते समय मार्ग के बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिया कैकेयी की ओर दृष्टिपात किया तब उसका वह साहस पूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ नारद इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वर दिए रानी कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा महाराज आपके दिए हुए यह वर आप ही के पास रहें आवश्यकता पड़ने पर ले लूंगी राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक आभूषण देकर अपनी प्रिया कैकेयी के साथ अपने नगर को गए विजयी होने से वे बहुत प्रसन्न थे तदंतर बहुत समय के बाद मुनीश्वर ऋष शृंग की कृपा से देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए राजा दशरथ के चार देवोपम पुत्र हुए कौशल्या से राम कैकेयी से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए वे सभी पुत्र बुद्धिमान प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे एक बार महर से विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे राजा दशरथ बोले मुने इस बुढ़ापे में किसी तरह दैव से मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं मैं अपना शरीर और यह राज्य किंतु इन पुत्रों को ना दे सकूंगा उस समय वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा राजन रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना नहीं सीखा है उनके यूं कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा पुत्रों तुम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो यूं कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को माहेश्वरी माहाविद्या धनुर्वेद शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या लोक विद्या रथ विद्या गज विद्या अश्व विद्या गदा विद्या तथा मंत्र द्वारा अस्त्रों के आवाहन और विसर्जन की शिक्षा दी इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया इससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी आयु निजा कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का श्री राम के साथ विवाह कर दिया इस प्रकार लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के ही घर हुआ तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ saamusth prajaa aur guru ki se sri rama ko raja deene lege üsse sume rupi durdaiva se prerit rani kaikei irša se biaakul ho uđthing sri rama ke raja vishek me vighn ڈala aur unhain vunvaas vhejne keelie keelie sathahi üsse nene vahe raja bharat keelie maana parant raja ne suikar nahi पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया श्री राम ने अपने सद्गुण के कारण सतपुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया था जब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित हो लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए तब राम लक्ष्मण और गुणशालिनी सीता का विस्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए इधर श्री रामचंद्र जी चलते-चलते चित्रकूट में आए वहीं उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए